ano shur talk the devan upanishad number 14 अक्रिया जिनकी प्रतिष्ठा है ऐसा स्वेच्छा चार आत्म स्वभाव रखना यही मोक्ष है यही स्मृति का अंत है एक एक छूट गया था परम शांति संग्रहण सर्व सं पर ब्रह्म में बहना जिनका आचरण है ब्रह्मचर्य और शांति जिनकी संपत्ति जय संग्रह है ब्रह्मचर्य आश्रम में फिर वानपस्त आश्रम में अध्ययन से फली सर्व त्याग ही संन्यास है संयासी करता क्या है ग्रस्त तो संसार बसाता है निर्माण करता है स्वप्नों का आरोपण करता है विचारों का माया का मोह का ममता का संन्यासी क्या करता है ग्रस्त को तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि सन्यासी कुछ भी नहीं करता बगौड़ा है एस्केपिस्ट क्योंकि जो जो ग्रस्त करता है वो तो सन्यासी नहीं करता है पर सन्यासी भी कुछ करता है इस सूत्र में ऋषि कहता है त्रिगुणों से रहित स्वरूप के अनुसंधान में तथा भ्रांति के भंजन में समय व्यतीत करता है ग्रस्त से ठीक उल्टी यात्रा है सन्यासी ग्रस्त तीन गुणों का जो फैलाव है उसमें ही डूबा रहता है कभी रज में कभी तम में कभी सत्व में कभी अच्छे में कभी बुरे में कभी आलस्य में सन्यासी उन तीनों के पार चौथे में चलने की चेष्टा में संलग्न होता है यहां एक बात समझ लेनी जरूरी है सत्व शुभ जिसे हम कहें सन्यासी उसके भी पार चलने में लगा रहता है अशुभ जिसे हम कहते हैं उसके पार तो वो जाता ही है लेकिन जिसे हम शुभ कहते हैं सन्यासी उसके भी पार जाने में लगा रहता है ये थोड़ा समझना कठिन मालूम पड़ेगा यह तो ठीक है कि अशुभ के हम पार जाएं ये तो ठीक है कि बुराई का त्याग हो लेकिन सन्यासी भलाई का भी त्याग करता है क्योंकि ऋषि की दृष्टि यह है कि जब तक भला भी ना छूट जाए तब तक बुरा पूरी तरह नहीं छूटता क्योंकि बुरा और भला एक ही चीज के दो पहलू है ऋषि की यह दृष्टि है कि अगर भले आदमी को यह भी याद रह जाए कि मैं भला आदमी हूं तो उसके भीतर बुराई दबी पड़ी रह जाती है वस्तुता भला आदमी वह है जिसे यह भी पता नहीं रह जाता कि मैं भला आदमी भलाई भी छूट जाती है भलाई छूट जाती है इसका यह अर्थ नहीं है कि वो भला करना बंद कर देता है भलाई छूट जाती है इसका अर्थ यह है कि भलाई वो अपनी तरफ से नहीं करता उससे जो भी होता है वो भला है सत्व के भी पार चला जाना संन्यास है ये बहुत मौलिक क्रांति की बात है जगत में बहुत तरह के विचार पैदा हुए लेकिन सत्व के पार ले जाने वाला विचार सिर्फ इस भूमि पर पैदा हुआ है जगत में जो भी विचार पैदा हुए हैं वो सब सत्व तक ले जाने की आकांक्षा रखते हैं कि आदमी अच्छा हो जाए लेकिन भारतीय मनीषा की यह समझ है कि आदमी अच्छा हो जाए ये अंत नहीं है आदमी अच्छे के भी हो जाए यही अंत है क्योंकि इस बात की स्मृति भी कि मैं अच्छा हूं अच्छा कर रहा हूं अस्मिता है अहंकार है ईगो है और ध्यान रहे जहर कितना ही शुद्ध हो जाए इससे जहर नहीं रह जाता ऐसा समझने की कोई भी जरूरत नहीं सच तो यह है सच उल्टा है कि शुद्ध होकर जहर और जहरीला हो जाता है बुरे आदमी का भी अहंकार होता है अशुद्ध होता है बुरा आदमी अपने अहंकार से परेशान भी होता है बुरा आदमी अपने अहंकार को बुरा भी समझता है किन्हीं क्षणों में पश्चाताप भी करता है किन्हीं क्षणों में उसके पार जाने की चेष्टा भी करता है लेकिन भला आदमी अपने अहंकार को बुरा भी नहीं समझता है। पश्चाताप का तो सवाल ही नहीं है अहंकार उसका भला है कृष्णमूर्ति एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो ठीक शब्द है पायस इगोइ पवित्र अहंकारी दोनों में उल्टा मालूम पड़ता है पवित्र अहंकारी अहंकारी और पवित्र कैसे होगा और जो पवित्र है वो अहंकारी कैसा होगा लेकिन होता है जिनको अच्छे होने की भ्रांति पैदा हो जाती है वो पवित्र अहंकारी लेकिन ध्यान रखें अहंकार पवित्र होकर शुद्ध जहर हो जाता है प्योर पायजन बुरा आदमी तो थोड़ा सा पीड़ा भी पाता है कांटे की तरह चुपता भी है कि मैं बुरा आदमी हूं इसलिए बुरा आदमी अपने अहंकार को उसकी पूरी शुद्धता में खड़ा नहीं कर सकता उसकी अकड़ में एक कमी रह ही जाती है भीतर ही उसके कोई कहे चला जाता है कि तुम बुरे आदमी हो तो बुराई के आधार पर अहंकार का पूरा विस्तार नहीं हो सकता है आधारशिला में ही कमी रह जाती है लेकिन मैं भला आदमी हूं तब तो अहंकार के फैलाव की पूरी सुविधा और गुंजाइश तब अहंकार छतरी की तरह छा जाता है बड़े सुदर आधार पर खड़ा होता है भले आदमी का जो अहंकार है सन्यासी के लिए वो भी नहीं है लेकिन समाज इसका उपयोग करता है क्योंकि समाज को पता है कि आदमी को अहंकार के पार ले जाना अति कठिन है इसलिए समाज के पास एक ही उपाय है कि वो भलाई के लिए प्रेरित करने को आदमी के अहंकार का उपयोग करे इसलिए हम आदमी से कहते हैं कि ऐसा मत करो लोग क्या कहेंगे काम बुरा है ये नहीं कहते बाप अपने बेटे को समझाता है कि झूठ मत बोलना पकड़ जाओगे तो बड़ी बदनामी होगी झूठ मत बोलना लोग क्या कहेंगे झूठ मत बोलना चोरी मत करना हमारे कुल में कभी किसी ने चोरी नहीं की यह सब अहंकार को उकसाया जा रहा है एक बीमारी को दबाने के लिए दूसरी बीमारी को उठाया जा रहा है लेकिन समाज की अपनी कठिनाई समाज अब तक ऐसे सूत्र नहीं खोज पाया है कि आदमी में भलाई का जन्म हो सके बिना अहंकार के इसलिए हम अहंकार का उपयोग करते हैं और अहंकार को भलाई के साथ जोड़ते हैं इससे जो घटना घटती है वो ये नहीं है कि अहंकार भलाई के साथ जुड़ के भला हो जाता हो घटना ये घटती है कि अहंकार के साथ भलाई जुड़ के बुरी हो जाती है। जहर की एक खूबी है कि वो एक बूंद भी काफी है सब जहरीला हो जाए। जब हम अहंकार को जोड़ देते हैं भलाई से क्योंकि हमें दिखते नहीं कि और कोई उपाय है अगर किसी आदमी से मंदिर बनवाना है तो पत्थर पर उसका नाम खोदना ही पड़ेगा कोई आदमी ऐसा मंदिर बनाने को राजी नहीं जिस पर उसका नाम ही ना लगे वो कहेगा फिर प्रयोजन ही क्या रहा मंदिर में किसी को रस नहीं वो जो मंदिर के भीतर की प्रतिमा है उसमें किसी को रस नहीं वो जो मंदिर के बाहर पत्थर लगता है नाम का उसमें रस है ऐसा नहीं है कि मंदिर बनाए जाते हैं और फिर पत्थर लगाए जाते हैं पत्थर के लिए मंदिर बनाए जाते हैं पत्थर पहले बन जाता है लेकिन मंदिर बनवाना हो तो वो पत्थर लगवाना पड़ता है नहीं तो मंदिर बन नहीं सकता मंदिर भी अगर हम बनाएंगे तो अहंकार के लिए ही बनाते हैं लेकिन कठिनाई तो यह है कि जो मंदिर अहंकार के लिए बनता है वो मंदिर नहीं रह जाता है। इसलिए सारी दुनिया में मंदिर और मस्जिद उपद्रवों के कारण बने क्योंकि जहां अहंकार है वहां से उपद्रव ही पैदा हो सकता है होना उल्टा चाहिए था कि मंदिर और मस्जिद जगत में प्रेम की वर्षा बन जाती अमृत के द्वार खोलते लेकिन बहुत जहर के द्वार उन्होंने खोले नास्तिकों के ऊपर इतने पापों का जुम्मन नहीं है जितना तथाकथित आस्तिकों के ऊपर है वोलतेर ने कहीं कहा है कि हे परमात्मा अगर तू कहीं है तो कम से कम मंदिर और मस्जिद तो गिरवा दे तेरे होने से हमें कोई अड़चन नहीं लेकिन तेरे मंदिर और मस्जिद बहुत दिक्कतें दे रहे हैं ठीक है ये बात भलाई में अगर एक बूंद भी अहंकार का पड़ गया तो भलाई बुराई हो जाती है और समाज जो तरकीब जानता है वो एक ही है कि अगर आपको भला बनाना है तो आपके अहंकार को परसिट करना पड़ता है आपसे कहना पड़ता है कि कैसे महान हो आप दिव्य हो तब आपके भीतर रस जन्मता है यह रस उसी अहंकार में जन्म रहा है इसलिए मनोविज्ञानिक बहुत अनूठी बात कहते हैं वो कहते हैं कि जिनको हम अपराधी कहते हैं और जिनको हम तथाकथित अच्छे आदमी कहते हैं सज्जन कहते हैं इनमें बुनियादी फर्क नहीं होता दोनों ही अटेंशन चाहते हैं समाज का ध्यान उन पर जाए इसकी आकांक्षा में जीते एक आदमी भला हो के सड़क पर चलने लगता है लोगों का ध्यान उस पर जाए एक आदमी को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता भला होने का वो बुरा हो जाता है अभी एक एक मुकदमा था बेल्जियम में एक आदमी ने चार हत्याएं की थी और चारों अजनबी थे जिनकी हत्याएं की थी उन्हें उसने हत्या करने के पहले कभी देखा भी नहीं था बस समुद्र के किनारे लेटे हुए चार आदमियों की हत्या कर दी थी अदालत में उसने कहा कि मैं अखबार में मेन हेडिंग्स में नाम देखना चाहता था और मुझे कोई उपाय नहीं दिखता था महात्मा होने में बहुत देर लगे और महात्मा होना पक्का भी नहीं है और कितनी बड़ा महात्मा हो जाए सभी लोगों से महात्मा कभी स्वीकार नहीं कर पाते और फिर महात्माओं को भी सूली लग जाती इसलिए सुरक्षित मार्ग वो भी नहीं जब जीसस को सूली लग जाती और सुकरात को जहर मिल जाता है तो उसने कहा वो भी कोई बहुत सुरक्षित तो दिखता नहीं रास्ता समय ज्यादा लेता है भारी कठिनाई झेलो बमुश्किल और अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी भर मेहनत करो मर के ही आदमी महात्मा हो पाता है क्योंकि जिंदा आदमी को कोई महात्मा कहे तो कहने वाले के भी अहंकार को चोट लगती है सुनने वाले के अहंकार को भी चोट लगती है जब कोई मर जाए मुर्दे को जो जी चाहे कहो किसी को कोई अड़चन नहीं होती नसरुद्दीन कहता था कि कब्रिस्तानों में देख के मुझे ऐसा लगा कि नरक में अब तक कोई भी आदमी नहीं गया होगा क्योंकि कब्रों पर जो वचन लिखे हैं प्रशस्तियां लिखी हैं वो बताती हैं कि सभी लोग स्वर्ग गए होंगे मरते ही आदमी भला हो जाता है पैदा होते ही बुरा हो जाता है वोलतेर का एक शत्रु था जिंदगी भर का हर चीज में मतभेद था बोलतेर से उसका वो मर गया स्वभाव था उसके शत्रु के मित्रों ने बोलतेर के पास जाके कहा कि तुम्हारे जिंदगी भर के संबंध थे कोई वक्त भी तुम दोगे तो अच्छा होगा माना कि शत्रुता थी बोलतेर ने एक लिख के पत्र दिया जिसमें उसने लिखा कि किस ए ग्रेट मैन वेरी रेयर जीनियस बट प्रोवाइडेड ही इज रियलीट बहुत महापुरुष था वो बड़ा प्रतिभाशाली था लेकिन अगर मर गया हो तो अगर जिंदा हो तो ये वक्तव्य मैं नहीं दे सकता मर जाए आदमी तो फिर अच्छा हो जाता ये तो दुख दुनिया का थी मरा हुआ आदमी अच्छा होता है और जिंदा आदमी बुरा होता है ये जो हम भलाई का जाल खड़ा किए हुए हैं उसके भीतर हम अहंकार को ही पोषण करके खड़ा कर पाते हैं अगर बच्चे को शिक्षित करना है तो उसे प्रथम लाना पड़ता है गोल्ड मेडल देना पड़ता है अगर शिक्षित करना है तो उसके अहंकार को तृप्त करना पड़ता है उसे विशेषता देनी पड़ती है फिर उपद्रव होते हैं लेकिन समाज अब तक इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं खोज पाया और ये बहुत बदतर रास्ता है कहता है कि सन्यासी तो शुभ के भी पार चला जाता है अशुभ के पार तो चला ही जाता है शुभ के भी पार चला जाता है। अंग्रेजी में तीन शब्द हैं एक शब्द है इमारल अनैतिक एक शब्द है मॉरल नैतिक एक शब्द है नीति मुक्त या अति नैतिक संयासी इमोरल तो होता ही नहीं मॉरल भी नहीं होता एमॉरल होता।, तो होता, होता है वो ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है वो नीति मुक्त होता है लेकिन इस तीसरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अनीति को छोड़कर नीति में और नीति को छोड़कर अति नीति में प्रवेश करना होता है इसलिए ऋषि बहुत इंच इंच आगे बढ़ रहा है पीछे की सब बातें ख्याल रखेंगे तो ही ये सूत्र समझ में आएंगे जो आगे आ रहे हैं अन्यथा समझ में नहीं आएंगे ये सूत्र अलग अलग नहीं है पीछे की पूरी श्रृंखला से बंधे हुए हैं तो ऋषि कहता है वो दो काम में लगा रहता है एक तो तीन गुणों के पार जाने की सतत चेष्टा करता रहता है और दूसरी भ्रांति के भंजन में समय लगाता है ये दोनों एक ही प्रक्रिया के अंग हैं हम सब भ्रांति के सृजन में जीवन व्यतीत करते हैं निश्चय ने कहा है मैन केन नॉट लिव विदाउट इलूजन्स जरूरी हैं भ्रांतियां उन्हीं के सहारे आदमी जीता है नहीं तो नहीं जी सकता निश्चय दूर तक ठीक कहता है जहाँ तक हमारा संबंध है निश्चय 100 प्रतिशत ठीक कहता है आदमी बिना भ्रांतियों के नहीं जी सकता है। हजार तरह की भ्रांतियां उसके चारों तरफ चाहिए उन्हीं के बीच वो जी सकता है तो निश्चय ने कहा है एलुजन्स आर नेसेसरी भ्रम भी जरूरी है और झूठ भी उपयोगी है निश्चय ने तो बहुत बढ़िया बात कही है उसने तो ये कहा है कि सत्य का कोई अर्थ ही नहीं है जो असत्य काम पड़ जाए वही सत्य और असत्य काम पड़ते 24 घंटे काम पड़ रहे हैं थोड़ा सा हम देख लें कि किस भांति काम पड़ते हैं हमें कोई पता नहीं कि आत्मा अमर है लेकिन जिंदा रहना है तो मन में यह ख्याल लेके चलना चाहिए कि आत्मा अमर है नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाए हमें कोई पता नहीं है कि प्रेम शाश्वत होता है चारों तरफ देखें तो क्षणिक होता है शाश्वत नहीं होता सब क्षण में बिखर जाता है लेकिन अगर जिंदा रहना है तो मान के चलना चाहिए कि प्रेम शाश्वत चीज है। कविताएं बड़ी जरूरी आदमी के आसपास जीने के लिए उनके सहारे वो अपने को भुलाए रखता है कल होगा इसका कोई निश्चय नहीं लेकिन हम कल का इंतजाम करके सोते हैं नहीं तो रात सोना ही मुश्किल हो जाएगा ये सवाल कल के इंतजाम का इतना महत्वपूर्ण नहीं है आज की रात सोने का सवाल है अब कल का इंतजाम कर लेते हैं और कल होगा ही ऐसी मान्यता मन में रख लेते हैं तो रात नींद आसानी से आ जाती अगर पक्का हो जाए कि कल सुबह नहीं होगी कल सुबह मौत है तो कल सुबह मौत होगी कि नहीं होगी ये बड़ा सवाल नहीं आज की नींद खराब हो जाएगी फिर आज सोया नहीं जा सकता तो सोना हो तो कल का भ्रम बनाए रखना जरूरी है अगर जिंदगी के दुखों को गुजारना हो तो भविष्य की आशा को जिला रखना जरूरी कि कोई बात नहीं सुख मिलेगा अगर इस मकान में नहीं मिला दूसरे मकान में मिलेगा अगर इस व्यक्ति से नहीं मिला दूसरे व्यक्ति से मिलेगा आज नहीं मिला कल मिलेगा फ्यूचर ओरियंटेशन भविष्य की तरफ आशाओं को दौड़ाए रखना जरूरी है मनोवैज्ञानिक एक बहुत कीमती बात कहते हैं जो बहुत नई खोज है एक अर्थों में पहले कभी किसी ने नहीं ख्याल किया था रात आप सपने देखते हैं तो आप सोचते होंगे कि सपनों से नींद में बाधा पड़ती है ऐसा सदा सोचा जाता रहा है तो आदमी मेरे पास भी आते हैं वो कहते हैं रात बहुत सपने आते हैं तो नींद ठीक से नहीं हो पाती सभी का ये ख्याल है लेकिन मनोवैज्ञानिक ज्यादा अनुभव पर हैं और वो कहते हैं कि अगर सपने ना हो तो आप सो ही ना पाए बहुत उल्टी बात कहते हैं वो कहते हैं सपने जो है वो नींद में बाधा नहीं है सहयोगी हैं नींद टूट ही जाए अगर सपने ना हो नींद को सतत जारी रखने के लिए सपने काम करते हैं समझ ले तो ख्याल में आ जाएगा आपको प्यास लगी है जोर से नींद में आप एक सपना देखना शुरू कर देंगे कि पानी पी रहे हैं झरना बह रहा है झरने के पास बैठे पानी पी रहे हैं अगर ये सपना ना आए तो प्यास आपकी नींद तोड़ देगी आपको उठ के पानी पीने जाना पड़ेगा नींद में बाधा पड़ जाएगी ये सपना जो है एक इल्यूजन पैदा करता है कहता कहां जाने की जरूरत है नींद टूटने का तो कोई सवाल ही नहीं झरना यह रहा पियो भूख लगी है राजमहल में निमंत्रण मिल जाता है नहीं तो भूख नींद को तोड़ देगी सपना सबस्टिट्यूट है और नींद को संभालने का उपाय है ठीक ऐसे ही जिंदगी में भी भ्रांति जागरण को संभालने का उपाय है जिसे हम जागरण कहते हैं उसके आसपास भ्रांति चाहिए नहीं तो हम नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में पड़ गया है वो सम्राट की पत्नी मुल्ला उससे विदा हो रहा है रात चार बजे उसने उससे कहा कि तुझसे सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में न देखी और न मैं सोच भी सकता हूं कि तुझसे सुंदर स्त्री हो सकती तु अनूठी तु परमात्मा की अद्भुत कृति स्त्री फूल गई जैसा कि सभी स्त्रियां फूल जाती हैं उस क्षण जमीन पर उसके पैर ना रहे लेकिन मुल्ला मुल्ला ही था जब उसने उसे इतना फूला देखा उसने कहा लेकिन एक बात और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि यह बात मैं और स्त्रियों से भी पहले कह चुका हूं और वादा नहीं कर सकता कि आगे और स्त्रियों से नहीं कहूंगा वो स्त्री जो एकदम आनंद की मूर्ति हो गई थी कुरूप हो गई प्रेम एकदम सूखा हुआ मालूम पड़ा सब नष्ट हो गया सपने खंडर होके गिर गए मुल्ला ने एक सत्य कह दिया सभी प्रेमी यही कहते हैं लेकिन जब कहते हैं तब इतने भाव से कहते हैं कि वो भी भूल जाते हैं कि ये बात हम पहले भी कह चुके मुल्ला एक स्त्री के प्रेम में है लेकिन शादी को टालता चला जाता है आखिर उस स्त्री ने कहा कि अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए आज आखिरी बात शादी करनी या नहीं अब टालना नहीं हो सकता मुला ने कहा कि ब्रह्म जब बहुत ताजे थे तभी शादी हो जाती तो हो जाती अब तो ब्रह्म बहुत बासे पड़ गए अब तो हम उस हालत में हैं कि अगर शादी हो गई होती तो तलाक का इंतजाम हो रहा होता उस स्त्री ने कहा दरवाजे से बाहर निकल जाओ मुल्ला ने कहा जाता हूं लेकिन मेरे प्रेम पत्र लौटा दो। स्त्री था कि क्या मतलब क्या करोगे प्रेम पत्रों का ने कहा फिर भी जरूरत पड़ेगी ही तो दोबारा लिखने की झंझट कौन करे और फिर मैंने ये एक प्रोफेशनल राइटर से लिखवाए थे पैसा खर्च किया वही बार बार खड़ा करना पड़ता जीना मुश्किल है एक कदम चलना मुश्किल है इसलिए ग्रस्त उसे कहें हम जो बिना भ्रम के नहीं जी सकता अगर इसकी ठीक मनोवैज्ञानिक परिभाषा करनी हो तो ग्रस्त वो है दू वनोट लिव विद्रमों के घर बनाने ही पड़ेंगे उसे कदम कदम पे की सीढ़ियां निर्मित करनी पड़ेगी सन्यासी वो है जो बिना भ्रम के रहने के लिए तैयार हो गया जो कहता है सत्य के साथ ही रहेंगे चाहे सत्य जार जार कर दे तोड़ देख खंड, खंड कर दे मिटा दे नष्ट कर दे लेकिन अब हम सत्य जैसा है उसके साथ ही रहेंगे अब हम भ्रम खड़े ना करेंगे इसलिए सन्यासी भ्रमों को तोड़ने में लगा रहता भ्रांतियों को तोड़ने में लगा रहता जहा जहां उसे लगता है भ्रांतियां खड़ी की जा रही है वहां वहां वो तोड़ता है मन के प्रति सजग होता है कि मन कहां भ्रांतियां खड़ी करवाता है देखता है अपने चारों तरफ कि मैं कोई सपने तो नहीं रच रहा हूं जागने में या सोने में मैं बिना सपने के जीऊंगा बिना सपने के जीने की बात बड़ा दुस्साहस है साधारण साहस नहीं दुस्साहस है क्योंकि इंच भर सड़कना मुश्किल है बिना सपने के बिना सपने के इंच भर भी सड़कना मुश्किल है एक कदम में उठेगा अगर सपने आपसे छीन लिए जाए आप यहीं गिर जाएंगे मिट्टी ढेर हो जाएंगे सन्यासी फिर भी चलता है उठता है बैठता है सारे भ्रम को तोड़कर और जैसे ही भ्रमों को तोड़ देता है पूरे वैसे ही उसकी सत्य हो जाती टू नो दू एज अंट्रू इज द असत्य को असत्य की भांति जान लेना सत्य की ओर एकमात्र मार्ग भ्रांति को भ्रांति की भांति पहचान लेना सत्य की अनुभूति का द्वार है इसलिए प्राथमिक रूप से सन्यासी को भ्रांतियां तोड़नी पड़ती है इसलिए सन्यासी के पास अगर कोई रहे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता सन्यासी तो मुश्किल में होता है अपने ढंग की लेकिन उसकी मुश्किल तो ठीक है उसके पास कोई रहे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता क्योंकि सन्यासी भ्रम नहीं पोसना चाहता और जो भी उसके पास रहेगा वो भ्रम पोसना चाहता अगर सन्यासी सत्य के ही साथ सीधा जीता है तो जो भी उसके निकट है वो अड़चन में पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि सन्यासी ऐसी बातें कहेगा इस ढंग से जिएगा कि आप अपने भ्रमों को ना पोष पाएंगे इसलिए बहुत दुर्घटना इस जमीन पर घटती रही है और वो ये है कि जमीन पर जिन लोगों ने भी सत्य की खोज की है उनके आसपास के लोग कभी भी उनको प्रेम भी नहीं कर पाए और कभी उनको समझ भी नहीं पाए सुकरात की पत्नी तक जो निकटतम थी उसको उसको कभी नहीं समझ पाई क्योंकि सुकरात कोई भ्रम में सहायता ना देगा किसी भ्रम में सहायता ना देगा तो सुक्रात तो उसकी पत्नी की कल है अनिवार्य हो गई क्योंकि पत्नी 24 घंटे भ्रमों की मांग कर रही है और सुकरात कोई भ्रम नहीं दे सकता पत्नी के मन में कहीं तो आकांक्षा होती कि कभी सुकरात कहे कि तुम सुंदर हो लेकिन सुकरात कहता है सौंदर्य तो मन का भाव है तो कोई शरीर से उसका कोई संबंध नहीं ख्याल है उसका कोई अर्थ नहीं है, है सुखरात तुम्हारे बिना मैं ना जी सकूंगा सुखरात कहता है सब सबके बिना जी सकते हैं बल्कि अगर सुखरात से सच पूछो तो वो कहेगा तुम्हारे बिना मैं ज्यादा आसानी से जी सकूंगा लेकिन ये पत्नी के मन को तो बड़ी तकलीफ होगी तो बड़ी पीड़ादाई हो जाएगी बात बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि उसके कोई सपने खड़े ना हो पाएंगे और वो तैयारी में नहीं है तोड़ने की इसलिए जब जीसस ने अपनी मां को कहा कि कोई मेरी मां नहीं कोई मेरा पिता नहीं तो हम समझ सकते मां को कैसी पीड़ा हुई होगी बेटा चोर होता बेईमान होता और कोई मेरी मां नहीं तो माँ प्रसन्न भी हो सकती थी कि झंझट मिटी बदनामी अपने सिर न आएगी बेटा हो गया है पैगंबर, हजारों लोग उसे भगवान का बेटा मानने लगे माँ बहुत आतुरता से आई होगी कि भीड़ के सामने जीसस कह देगा कि तू मेरी मां और जीसस ने कह दिया कि नहीं कौन किसकी मां कौन किसका पिता कोई किसी का कोई भी नहीं तो हम समझ सकते हैं कि मां को मां के भ्रम को कैसा धक्का लगा होगा जब बुद्ध ने अपने पिता को कहा कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं आप मुझे नहीं पहचानते तो बुद्ध के पिता तो क्रोध से भर गए उन्होंने कहा मैं पहचानता मैंने तुझे और मैं तुझे नहीं पहचानता तू नहीं था उसके पहले मैं था बुद्ध ने कहा वो सब ठीक है वो खून भी आपका होगा हड्डियां भी आपकी होंगी वो शरीर भी आपका होगा तो लेकिन मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं मैं और ही बुद्ध के बाप ने कहा तू मुझसे पैदा हुआ है बुद्ध ने कहा वो भी ठीक है लेकिन आप एक चौराहे की तरह थे जिस पर से मैं आया लेकिन मेरी यात्रा आपके मिलने के बहुत पहले से चल रही आप एक रास्ता थे जस्ट पैसेज जिससे मैं आया वो ठीक है लेकिन अगर दरवाजा ये कहने लगे कि चूंकि मैं उसमें से निकला इसलिए वो मुझे जानता है तो भ्रांति हो जाए बाप तो आग बबूला हो उनका तू मुझे सिखाता है सभी बाप आग बबूला हो जाएंगे कि तू मुझे सिखाता बुद्ध सत्य की बात कर रहे हैं कठिनाई वही है और बाप अभी भ्रमों के बीच जीना चाहता है बुद्ध की पत्नी ने अपने बेटे को कहा कि राहुल अपने बाप से वसीयत मांग ले ये तेरे बाप खड़े व्यंग था गहन बुद्ध के पास तो कुछ भी ना था देने को लेकिन पत्नी रोस में थी या आदमी छोड़कर भाग गया था बेटे ने तो पहली दफे बुद्ध को होश में देखा था क्योंकि बेटा तो पहले दिन था पैदा ही हुआ था तब बुद्ध घर से निकल गए थे 12 साल बाद लौटे तो राहुल को सामने खड़ा करके उसकी पत्नी ने कहा कि यह रहे तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया भाग गए जन्म देकर अब मिले हैं मौका मत चूकना फिर भाग जाएंगे इनसे ले लो वसियत कि मेरे लिए क्या देते हो जगत में मुझे पैदा कर दिया तो है क्या बुद्ध की पत्नी जो व्यंग कर रही है वो भ्रमों की दुनिया का व्यंग है लेकिन बुद्ध ने कहा कि मेरे निकटा बड़ी संपदा मेरे पास है वो मैं तुझे तो देता हूं और जो दिया वो भिक्षा पात्र था और आनंद को कहा आनंद दीक्षित करो संन्यास में राहुल को पत्नी तो कप गई रोने लगी लेकिन राहुल दीक्षित हो चुका था बुद्ध ने कहा जो मेरे पास श्रेष्ठ है वही तो मैं दूं। जो संपदा है वही मैं दूं। जिसको छोड़ गया था वो विपदा थी अब मैं संपदा लेकर आया हूं वही मैं देता हूं बुद्ध के बाप रोने लगे और उन्होंने कहा कि तू बर्बाद करके रहे अकेला तू मेरा बेटा था तेरे जाने से भारी उपद्रह हुआ अब तेरा बेटा ही मालिक है सारे साम्राज्य का इसको भी तू संस कर रहा है बुद्ध ने कहा आप भी राजी हो क्योंकि साम्राज्य पाकर आपको क्या मिला मुझे छोड़कर क्या खो गया और ये मेरा बेटा भी इसी चक्की में पिस्तर रहे तो क्या मिल जाएगा मैं इसे संपदा देता हूँ लेकिन सबको लगा कि बुद्ध भारी अन्याय कर रहे हैं सारे गांव में दुख की लहर फैल गई कि बारह साल के लड़के को दीक्षा दे दी तो हद अन्याय लेकिन बुद्ध जहां जीते हैं वहां भ्रमों का जगत नहीं सन्यासी 24 घंटे भ्रम तोड़ने में लगा रहता है और भ्रम टूटते हैं तो ही तीन गुणों के पार यात्रा शुरू होती काम वासना आदि वृत्तियों का दहन करना कामादि वृत्ति दहनम ये दहन शब्द बहुत अद्भुत है दमन नहीं दहन दबाना नहीं जला डालना राख कर देना जिसे एक बीज है बीज को दबाने से बीज नष्ट नहीं होता आपको पता है दबाने से ही अंकुरित होता है न दबाओ तो बीज ही रह जाए दबा दो जमीन में अंकुर बन जाए और जब बीज अंकुरित होता है तो एक बीज से हजार लाख बीज पैदा हो सकते हैं जब तक बीज बीज रहता है एक बीज है जब अंकुरित होता है तो लाख हो सकते हैं बीज को दबाने की भूल भर मत करना नहीं तो एक बीज के लाख बीज हो जाएंगे सन्यासी दबाने में नहीं लगता नॉट इन सप्रेशन फ्राइड ने तो अभी इस सदी में आके कहा कि सप्रेशन दमन जो है वो रोग है ऋषि सदा से कहते रहे कि दमन रोग है दमन से कुछ होगा नहीं दबा के क्या होगा जिसे मैं दबाऊंगा वो मेरे भीतर घुस जाएगा और गहरे में उतर जाएगा और अचेतन में जकड़ जाएगा जिसे मैं दबाऊंगा वो मेरी गर्दन को और जोर से पकड़ लेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के घर कोई मेहमान भोजन करने को आने को मेहमान बड़ा आदमी है राजनीतिक नेता है भूतपूर्व मंत्री है और एक और खूबी कि उसकी नाक इतनी बड़ी है कि उसका मुंह दिखाई नहीं पाता दब जाता है तो पत्नी ने मुल्ला से कहा कि देखो एक बात का ध्यान रखना जो अतिथि आ रहे हैं उनकी नाक की चर्चा मत चलाना बात ही मत उठाना कसम खा लो नहीं कोई गड़बड़ कर दो मुल्ला ने कहा क्यों उठाएंगे अपने को दबा के रखेंगे संयम रखेंगे बोलेंगे नहीं पहली बात तो लेकिन नाक इतनी बड़ी थी कि मुल्ला बड़ी मुश्किल में पड़ गया देखे तो नाक दिखाई पड़े आंख बंद करे तो नाक दिखाई पड़े मुंह तो दिखते नहीं था नाक बहुत बड़ी थी तरफ उनकी तरफ देखे सज्जन की तो नाक दिखाई पड़े उनकी तरफ मुंह ना करे तो नाक दिखाई पड़े बहुत परेशानी और दमन दबाता दबाता दबाता अतिथि ने आकर पूछा कि नसरुद्दीन बोलते बिल्कुल नहीं हो नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं बोलूं उसी में सार है। ऐसी तो पत्नी ने भी पत्नी भी बड़ी हैरान थी कि बहुत संयम रखा भोजन पूरा होने के गरीब था पत्नी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं इशारा किया हाथ से कि थोड़ा बहुत बोल सकते हो नसरुद्दीन ने भी सोचा क्या बोलू थोड़ी सी मिठाई उठा के देने लगा मेहमान को मेहमान ने कहा कि नहीं तो नीन ने कहा आपकी नाक में डाल दू क्योंकि तो दिखाई नहीं पड़ता बस भूल हो गई वो तो नाक ही नाक तो चल रही थी भीतर मुंह तो दिखाई पड़ता नहीं था नाक ही दिखाई पड़ती थी लगता था कि सज्जन नाक से ही भोजन कर रहे हैं जो भी हम दबाते हैं वो जाता नहीं दमन से जगत में कोई चीज कभी नहीं जाती सिर्फ इकट्ठी होती है और फूटती है विस्फोट होते हैं ऋषि कहते हैं कामादि वृत्ति दहनम जैसे बीज को कोई जला दे तो फिर वो कभी भी अंकुरित ना हो सकेगा दबा दे अंकुरित होगा जला दे दग्ध कर दे तो फिर कभी अंकुर नहीं हो सकेगा तो सन्यासी संसनी काम की वृत्ति के दहन में लगे रहते जलाने में लगे रहते किस आग में जलेगी काम की वृत्ति तो समझना पड़े काम की वृत्ति किस पानी से पल्लवित होती है ठीक उसके विपरीत करने से जलेगी जल जाएगी कभी आपने ख्याल किया कि जब कामना वासना पकड़ती है मन को तो चित्त बिल्कुल मूर्छित हो जाता बेहोश हो जाता ऐसा पकड़ लेता है भीतर से जैसा कि नशे में हो गए वैज्ञानिक कहते हैं शरीरशास्त्री कहते हैं कि शरीर के पास भीतरी ग्रंथियां हैं जिनके पास विषाक्त द्रव्य हैं, जहरीले द्रव्य है और अब नवीनतम खोजें कहती हैं कि शरीर के पास ऐसी ग्रंथियां भी हैं जिनमें सम्मोहन पैदा करने वाले रस हैं ड्रग्स तो जब एक स्त्री आपको सुंदर दिखाई पड़ती है एक पुरुष सुंदर दिखाई पड़ता है तब आपके शरीर में नई रासायनिक द्रव्य छूटने शुरू हो जाते हैं जो कि हेलुसिनेशन पैदा कर देते जो की सौंदर्य का भ्रम पैदा कर देते और जब आप काम वासना से भरे होते हैं तब आप होश में नहीं होते आप करीब करीब बेहोश होते हैं नशे में होते हैं नशे में कुछ भी हो सकता है होश आते पछताते हैं ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो अपनी वासना पूर्ति के बाद पछताता न हो पश्चाताप करता है रोता है सोचता है क्या किया क्या पागलपन क्या ना समझी लेकिन फिर थोड़े ही घंटे बीते हैं कि फिर वासना पकड़ लेती फिर रस बन गए फिर शरीर में इकट्ठे हो गए अब वो फिर भ्रम पैदा करवा देंगे फिर वही मूर्छा फिर वही मूर्छा मूर्छा काम वासना के लिए पानी का काम करती है इसलिए कामातुर जो व्यक्ति है वो बहुत जल्दी शराब की तलाश में निकल जाता है अगर ऋषियों ने शराब और नशे को विरोध किया है तो इसलिए नहीं कि शराब अपने आप में कुछ बुरी है बल्कि इसलिए कि वो उस आदमी की तलाश है जो अपनी काम वासना को सींचना चाहता है जिन लोगों की काम वासना शिथिल हो गई होती शरीर शिथिल हो गया होता है वे लोग शराब पी पी के अपनी वासना को सजग करने की चेष्टा में लगे रहते मूर्छा बेहोशी तंद्रा, कामवासना के लिए जल का काम करती है सींचती है तो होश जागरण विवेक ध्यान कामवासना को दग्ध करने का काम करता है जिस क्षण पूरे होश में होते हैं उस क्षण कामवासना नहीं रह सकती भीतर जिस दिन भीतर होश की पूरी अग्नि जलती है कामवासना जल जाती है। इसे थोड़ा और तरफ भी देखना जरूरी है पशुओं के जगत में उतरने जैसे राज छिपे हैं और आदमी अपने को समझना चाहे तो पशुओं को समझना जरूरी है क्योंकि आदमी के भीतर बहुत कुछ हिस्सा पशुओं का है अफ्रीका में एक मकोड़ा होता है जब भी नर मकोड़ा मादा मकोड़े के साथ संभोग में जाता है इधर मकोड़ा संभोग शुरू करता है उधर मादा उस मकोड़े के शरीर को खाना शुरू कर देती एक ही संभोग कर पाता है वो मकोड़ा क्योंकि वो संभोग करता रहता और मादा उसके शरीर को खाती चली जाती वैज्ञानिक जब उसके अध्ययन में थे तो बड़े हैरान हुए कि क्या उस मकोड़ों को ये भी पता नहीं चलता कि मैं मरा मारा जा रहा हूं खाया जा रहा हूं नष्ट किया जा रहा हूं मकोड़ा संभोग के बाद मुर्दा ही गिरता है उसकी लाश को मादा खा जाती है पूरा बस एक ही संभोग कर पाता दूसरे मकोड़े ये देखते रहते लेकिन जब उनकी संभोग की वृत्ति जगती तब वे भूल जाते हैं कि मौत न उतर रहे तो शरीर शास्त्री उस मकोड़े का बहुत अध्ययन करके पता लगाए कि उसके शरीर में बड़ी गहरी है जब काम वासना पकड़ती है उसको तो उसे इतना भी होश नहीं रह जाता कि मैं काटा जा रहा हूं मारा जा रहा हूं खाया जा रहा हूं यह भी भूल जाता है आश्चर्यजनक लेकिन अगर हम अपने को भी समझें तो ऑक्सीजनक नहीं मालूम होगा इससे क्या फर्क पड़ता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वही स्थिति मनुष्य की है जानता है भली भांति पहचानता है फिर वासना पकड़ लेती फिर वासना पकड़ लेती वासना के बाद अनुभव भी होता है कि व्यर्थ कोई अर्थ नहीं लेकिन उस व्यर्थता के बोध का कोई लाभ नहीं होने वाला क्योंकि जब तक बेहोशी ना टूटे वो फिर आ जाएगा जिसको व्यर्थ कहा है, वो फिर सार्थक हो जाएगा इसलिए ऋषि ये नहीं कहते कि उसे दबाओ वे कहते हैं इतने जागो होश की इतनी अग्नि पैदा करो द तो फायर ऑफ अवेकनिंग उसमें सब दग्ध हो जाए और जब काम वासना दग्ध हो जाती तो और से शेष अपने आप दग्ध हो जाती फ्राइड की नई खोज नहीं है कि काम वासना सब वासनाओं का केंद्र है तो ऋषि सदा से जानते रहे जिन्होंने भी खोज की है मनुष्य की अंतरात्मा में वे सदा से जानते रहे हैं कि बाकी सारी वासनाएं काम वासना से ही अदा मुल्ला नसरुद्दीन मर के स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा सेंट पीटर ने जो कि स्वर्ग के द्वारपाल हैं उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को पूछा कि जमीन पर काफी देर रहे क्योंकि वो 110 वर्ष का होके मरा नसरुद्दीन से पूछा कि काफी देर जमीन पर रहे कभी चोरी की बेईमानी की नसरुद्दीन ने कहा कभी नहीं कभी शराब पी नशा किया नसरुद्दीन ने कहा इन बातों से सदा दूर रहे स्त्रियों के पीछे भागते रहे नसरुद्दीन ने कहा कैसी बातें करते हैं आप तो सेंट पीटर ने कहा दन व्हाट यू वर डूइंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम 110 वर्ष तो तुम कर क्या रहे थे वहां जमीन पर इतना लंबा वक्त अगर स्त्रियों के पीछे भी नहीं दौड़ रहे थे तो गुजारा कैसे वो ठीक है बात जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो ऐसी ही दौड़ है स्त्री पुरुषों के पीछे पुरुष स्त्रियों के पीछे और ये कोई आदमी ही कर रहा है ऐसा नहीं वृक्ष पौधे पशु पक्षी सभी वही कर रहे हैं। लेकिन हाँ आदमी होश से भर सकता है ये उसके लिए एक अवसर है इसलिए पशुओं को हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि वे कामुक हैं। कामुकता के पार जाने का उनके पास फिलहाल कोई उपाय नहीं है जिस जगह उनकी चेतना है उस जगह से कोई रास्ता काम वासना के पार जाने के लिए नहीं निकलता लेकिन आदमी को दोषी ठहराया जा सकता है दोषी है क्योंकि वो पार जा सकता है और जब तक पार ना जाए तब तक कोई तृप्ति कोई संतोष कोई आनंद उसे उपलब्ध होने को नहीं है सन्यासी क्या करते रहते हैं कामादि वृत्ति दहनम जलाते रहते दंत करते रहते काम की वृत्ति को क्योंकि काम की वृत्ति ही संसार के फैलाव का मूल स्रोत है सभी कठिनाइयों में दृढ़ता ही उनका गोपीन एक ही उनकी सुरक्षा है एक ही उनका वस्त्र है सभी कठिनाइयों में दृढ़ता सभी कठिनाइयों में कठिनाइयां होंगी ही बढ़ ही जाएंगी क्योंकि ग्रस्त तो और तरह के इंतजाम कर लेता है तिजोड़ी है बैंक बैलेंस है मकान है मित्र हैं परिजन हैं, सगे संबंधी हैं बहुत इंतजाम कर लेता है सन्यासी के पास तो कोई भी नहीं है कुछ भी नहीं उसकी आंतरिक दृढ़ता के अतिरिक्त तो उसके पास और कोई उपाय नहीं जब कठिनाइया आए तो ग्रस्त कठिनाइयों से लड़ने के लिए बाहर इंतजाम कर लेता है सन्यासी के पास तो सिर्फ भीतरी ऊर्जा और शक्ति है तो जब कठिनाइया आए तो वो भीतर से ही अपनी ऊर्जा को दृह कर के कठिनाइयों से लड़ सकता है और तो कोई उपाय नहीं सन्यासी अकेला है पर एक मजे की बात कि जितना आप भीतर की शक्ति का उपयोग करते हैं कठिनाइयों में उतने ही कठिनाइया नहीं मालूम पड़ती क्योंकि वो तो तुलनात्मक है जब आप भीतर चट्टान की तरह दृढ़ हो जाते हैं तो बाहर की कठिनाइयों का कोई मूल्य नहीं रह जाता इसलिए बड़ी मजे की घटना घटती ग्रस्त बहुत इंतजाम करता है बाहर कठिनाइयों से लड़ने का कठिनाइया बढ़ती चली जाती है क्योंकि भीतर ग्रस्त दुर्बल होता चला जाता है। उसका रेसिस्टेंस कम होता चला चला जाता जाता है है उसका कम अगर आप धूप में बिल्कुल नहीं बैठते छाया में ही बैठते हैं तो जरा सी धूप भी तकलीफ दे देगी क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो जाएगा आपकी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूसरा आदमी गड्ढे खोद रहा है धूप में छाया में बैठने का उसे कोई अवसर भी नहीं मिलता वो घंटों और दिन भर धूप में गड्ढे खोद रहा है और धूप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती कारण क्या है उसके पास प्रतिरोधक शक्ति रेसिस्टेंस इनर फोर्स खड़ी हो जाती इसलिए आदमी को जितनी दवाइयां मिलती जाती हैं उतनी बीमारियां बढ़ती चली जाती क्योंकि रेसिस्टेंस तो टूटता चला जाता आदमी को जितनी सुविधाएं मिलती जाती है उतनी असुविधाएं बढ़ती चली जाती तो आदमी जितना इंजाम कर लेता है उतना पाता है कि मुश्किल में पड़ गया है क्योंकि सब इंजाम बाहर होता है और भीतर से जो इंजाम हो सकता था उसका इंजाम टूट जाता है जब उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती बात समाप्त हो जाती नग्न घूम रहा था रेगिस्तान में एक सूफी फकीर था कुछ राहगीरों ने उसे देखा और उन्होंने कहा कि इस जलती धूप में आग पड़ते रेगिस्तान में तुम घूम रहे हो। फिर रात रेगिस्तान बर्फीला हो जाता है ठंडा तब तुम नग्न ही पड़े रहते हो बात क्या है राज क्या है तो बाजीद ने कहा कि अपने चेहरे से पूछो तुम्हारे चेहरे पे भी वही चमड़ी है जो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पैर में तुम्हारी छाती में लेकिन चेहरा धूप में भी परेशान नहीं होता सर्दी में भी परेशान नहीं होता उसका कुल कारण इतना है कि चेहरा सदा से खुला है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है बाकी सारा शरीर ढका है उसका रेसिस्टेंस कम बाजीब ने कहा कि हमने पूरे शरीर को ही चेहरे की तरह कर लिया तब से धूप और सर्दी का पता नहीं चलता सन्यासी के पास जब बाहर कोई इंजाम नहीं तो भीतर इंजाम ये एक इस दिशा में एक बात और समझ लेनी जरूरी है ये पूर्व और पश्चिम का बुनियादी फर्क है पश्चिम ने सब इंजाम बाहर किए इसलिए भीतर पश्चिम बिल्कुल दुर्बल और इंपोर्टेंट हो गया बिल्कुल नपुंसक हो गया इंजाम उन्होंने बहुत बढ़िया कर लिए बाहर रेगिस्तान में भी हो तो भी शीतल इंतजाम हो सकता है बीमारी हो तो तत्काल दवाइया पहुंचा के बीमारी से लड़ाई जा सकती है अगर एक तरह के जर्म शरीर को पकड़ लिए हैं तो उनसे विपरीत जर्म फौरन शरीर में डाल के उनको मिटवाया जा सकता है सब इंतजाम कर लिया लेकिन आंतरिक शक्ति रोज दिन होती चली गई पूरब ने एक दूसरा प्रयोग किया था वो प्रयोग यह था कि हम बाहर से सहायता न लेंगे लड़ने के लिए हम भीतर की शक्ति से ही लड़ेंगे इसका फायदा हुआ एक फायदा हुआ कि पूरब भीतर से समृद्ध हुआ लेकिन एक नुकसान हुआ कि बाहर से दरिद्र हो गया बाहर से गरीब होता चला गया और बाहर की गरीबी दिखाई पड़ती है और भीतर की समृद्धि दिखाई नहीं पड़ती इसलिए पश्चिम से जब कोई आता है तो पूरब की बाहर की दरिद्रता को देख कर कहता है क्या भीतर का तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता भीतर का दिखाई पड़ नहीं सकता पूर्व ने एक प्रयोग किया था वो यह था कि हम व्यक्ति की चेतना को ही दृढ़ करके रहेंगे ताकि सब परिस्थितियों में वो स्वयं इतनी दृढ़ हो कि पार हो जाए पश्चिम ने एक प्रयोग किया कि हम बाहर की परिस्थितियों को ऐसा बना देंगे कि व्यक्ति को लड़ने की जरूरत ही न रह जाए लेकिन जो लड़ता नहीं वो लड़ने की क्षमता खो देता है लड़ने की क्षमता कायम रखनी हो तो लड़ना जारी रखना पड़ता है निर्भर इस पर करता है कि आप किस शक्ति को जगाना चाहते हैं अगर भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं तो ऋषि ठीक कहता है कि सभी कठिनाइयों में बिना इंतजाम के सारी कठिनाइयों को झेल लेने की जो बात है उससे भीतर की प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती कि कठिनाइया नीचे पड़ी रह जाती है और चेतना पार निकल जाती सदैव संघर्षों में ही उनका वास है चिराज वासा संघर्ष ही उनका घर है संघर्ष ही उनका आवास है इसे थोड़ी सी इसे थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है संघर्ष ही उनका आवास है एक तो संघर्ष है दूसरों से पड़ाओं से वो हिंसा है एक संघर्ष है स्वयं से अपने से वो संघर्ष हिंसा नहीं है एक संघर्ष है जब हम किसी को जीतने जाते हैं वो पाप है एक संघर्ष है जब हम स्वयं को अपराजेय बनाने जाते हैं वो संघर्ष पुण्य है ऋषि कहता है संघर्ष उनका वास है 24 घंटे स्ट्रगल में किसी और से नहीं असुरक्षित हैं कोई उनके पास व्यवस्था नहीं अनजाने भविष्य में कदम रख देते हैं बिना योजना के सुबह उठते हैं तभी जानते हैं कि सुबह ने क्या मौजूद किया उससे गुजरते हैं रात आती है तब जानते हैं कि रात ने क्या मौजूद किया तब उससे गुजरते हैं लिविंग मूवमेंट टू मोवेंट एक एक क्षण जीते निश्चित ही संघर्ष होगा एक एक क्षण जो जिएगा संघर्ष होगा हम तो भविष्य को व्यवस्थित करके जीते हैं व्यवस्था का अर्थ ही है संघर्ष को कम कर लेना कल क्या करना है कैसे करना है उसका हमने पूर्व इंतजाम कर लिया तो कल संघर्ष न्यून हो जाएगा कम हो जाएगा कल अनजान अपरिचित अनोन में उतर जाना है ऐसे ही जैसे कोई सागर में उतर जाए जिसकी गहराइयों का पता ना हो जैसे कोई सागर में उतर जाए जिसके किनारों का पता ना हो जैसे कोई सागर में उतर जाए जिसके तूफानों का कोई पता न ना हो UH! बिना किसी इंतजाम के सन्यासी ऐसे ही जीवन में चलता है बिना किसी इंतजाम के क्यों इस संघर्ष की जरूरत क्या है क्योंकि संन्यासी जानता है इसी संघर्ष से निखार इसी रोज रोज के संघर्ष से क्षण के संघर्ष से निखार पैदा होता है वो जो निखार है व्यक्तित्व का वो जो प्रतिभा पर धार आती है वो इसी संघर्ष से आती है ये संघर्ष किसी और से नहीं है ये किसी दूसरे से नहीं है ये संघर्ष सहज जीवन की धारा से है और इस संघर्ष में कोई दुख भी नहीं है कोई पीड़ा भी नहीं है इसीलिए ऋषि कहता संघर्ष उनका घर संघर्ष से कोई शत्रुता भी नहीं है यही उनका आवास इससे कोई दुश्मनी नहीं है यही उनका आसरा यही उनकी छाया इसी के नीचे वे विश्राम करते हैं ध्यान रखें संघर्ष को घर कहना बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती है संघर्ष ही उनकी छाया उनका विश्राम उनका इसका अर्थ हुआ कि संघर्ष के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं इसका अर्थ हुआ कि वे संघर्ष को संघर्ष नहीं मानते वे उसे जीवन का सहज क्रम मानते हैं वे मानते हैं ऐसा होगा ही सिकंदर हिंदुस्तान से लौटता है एक सन्यासी को ले जाना चाहता है यूनान नंगी तलवारों से सन्यासी को घेर लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम यूनान की तरफ चलो वो सन्यासी कहता है कि मैं जिस दिन सन्यास लिया उसी दिन मैंने किसी की आज्ञा माननी बंद कर दी तो सिकंदर कहता है ये नंगी तलवारें देखते हो या भी काट के तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगी वो सन्यासी कहता है जिस दिन मैंने सन्यास लिया जो काटा जा सकता था उससे मैंने संबंध विच्छिन्न कर लिया तुम काटोगे जरूर लेकिन मुझे नहीं तुम उसी को काटोगे जिसे हम खुद ही अपने से काट चुके हैं सिकंदर का इतिहास लिखने वाले लोगों ने लिखा है कि सिकंदर की तलवार और हाथ पहली दफे कपा हुआ दिखाई पड़ा हाथ तो उठाया भी और रुक गया सामने एक हंसता हुआ आदमी खड़ा था सिकंदर ने पूछा उस सन्यासी को उसका नाम था ददामी उससे पूछा कि क्या तुम्हारे मन में ऐसा नहीं लगता कि कैसा दुर्भाग्य तुम्हारे ऊपर आ गया उस सन्यासी ने कहा सौभाग्य की अपेक्षा हम नहीं रखते जो आ जाए हम उसके लिए राजी संघर्ष ही उनका आवास। इस संघर्ष के प्रति कोई कोई भी विरोध नहीं है तो ही आवास बनेगा संघर्ष अगर विरोध है तो आवास नहीं बनेगा संघर्ष का स्वीकार है तभी तो वो आवास बनेगा उसका विरोध भी नहीं है क्योंकि सन्यासी मानता है जीवन एक पाठशाला है जहां संघर्ष शिक्षण की पद्धति है जो जितना अपने को संघर्ष से बचा लेता वो उतना ही अपने को शिक्षित होने से बचा लेता है सुना है मैंने कि एक अरबपति महिला एक समुद्र तट पर विश्राम करने के लिए उतरी होटल के सामने उसकी कार रुकी जितने कुली वहां खड़े थे उसने कहा सब आ जाओ कुली भी थोड़े चकित हुए इतना सामान तो गाड़ी में नहीं होगा एक एक-एक एक-एक एक सामान, एक -एक कुली को पकड़ा दिया और फिर एक छोटा बच्चा बचा। तो उसने उससे भी कहा, उस महिला का एक मोटा तगड़ा बच्चा अभी आराम से बैठा है गाड़ी में उस लड़के से कहा उस कुली लड़के से कहा कि तुम इसको कंधे पे उठा लो उस लड़के ने कहा लेकिन क्या इसके पैर खराब है उस बुढ़ी औरत ने कहा थैंक गॉड, हिज लेग्स आर ऑल राइट बट थैंक गॉड, ही विल हैव नेवर टू यूज देम। उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन भगवान की कृपा उसको कभी उनके उपयोग करने की जरूरत ना पड़ेगी उठाओ कंधे पर अब अगर पैरों को उठाने की भी जरूरत ना पड़े तो पैर शक्ति खो देंगे धीरे धीरे शक्ति खो जाएगी चलते रहें तो ही उनकी शक्ति है ना चले उनकी शक्ति दिरोहित हो जाएगी हम जिसका उपयोग करते हैं वो सक्रिय हो जाता सन्यासी अपनी पूरी चेतना का उपयोग करता है जीवन के संघर्ष में कहीं बचाव नहीं करता कहीं आल नहीं लेता कहीं छिपता नहीं नसरुद्दीन सेना में भर्ती हुआ था युद्ध चल रहा था जोर से सभी जवान भर्ती कर लिए गए थे नसरुद्दीन भी भर्ती हो गया था। जो था, जो जनरल वो नसरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि कैसी भी हालत हो नसरुद्दीन सदा जनरल के पीछे खड़ा रहता कितना ही संघर्ष हो कितना ही उपद्रव हो बम गिरते हो तलवारें चलती हो तीर आते हो कुछ भी हो आग जनी हो नसरुद्दीन कभी जनरल का पीछा न छोड़ता युद्ध समाप्त हुआ तो जनरल ने कहा नसरुद्दीन तुम बहुत बहादुर आदमी हो इतना बहादुर आदमी मैंने नहीं देखा हर हालत में तुम मेरे साथ रहे नसरुद्दीन ने कहा सच्चाई बताए जब मैं घर से चलने लगा तो मेरी औरत ने कहा सदा जनरल के पीछे रहना क्योंकि जनरल कभी मारे नहीं जाते उसी कारण से आपके पीछे तकलीफा उठाकर भी लगा रहा लेकिन घर लौट आए नसरुद्दीन तलवार पकड़ना भी सीख न पाए थे क्योंकि आड़ में ही समय बीता। लेकिन गांव में खबर फैल गई कि नसरुद्दीन लौट आए हैं युद्ध से तो काफी हाउस में भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग नसरुद्दीन से पूछने लगे कुछ सुनाओ नसरुद्दीन क्या सुनाए उन्होंने कुल एक ही काम किया था फिर भी कुछ सुनाना जरूरी था सोचने लगे तभी एक और सैनिक काफी हाउस में बैठा था उसने कहा कि कुछ बताते नहीं इतना भयंकर युद्ध हुआ मैंने अकेले सैकड़ों आदमियों की गर्दनें काट दी नसरुद्दीन तुम तो तगमा लेके लौटे हो जनरल का कि तुम बड़े बहादुर आदमी हो नसरुद्दीन ने कहा कि गर्दने ऐसा हुआ एक बार तीन चार आदमियों के पैर मैंने काट दिए पर उस सैनिक ने कहा कि यह पहले कभी नहीं सुनी आदमी काटता है तो गर्दन नसरुद्दीन न गर्दन तो कोई पहले ही काट चुका था नो अपॉर्चुनिटी तो मैंने उठाई तलवार चार छह आदमियों के पैर धड़ल्ले से काट दी तो इतनी बादरी करके वो लौटे थे स्वाभाविक आल और आड़ और आड़ तो जिंदगी ऐसी ही हो जाती है। लोच, पोच, उसमें कुछ बचता नहीं भीतर का सत्व गिर जाता है नीचे गिर जाता है संघर्ष ही उनका आवास, आड़ में वे नहीं जीते खुले वनबल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 तो हृदय से नीचे तक ओम की ध्वनि नहीं जाएगी ओम का अधिक गुंजार मस्तिष्क में होगा जैसे आप यहां उच्चारण कर रहे हैं हु तो हु ठीक से सेंटर तक जाएगा इसलिए बहुत से मित्र मुझे आके कहते हैं कि अजीब बात है इस हु के प्रयोग करने से हमारी तो कामवासना उठती हुई मालूम पड़ती है।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 द्वती इनकम्पेरेबल मनुष्य जाति के साहित्य में किसी भी साहित्य में ऐसा वचन खोजना असंभव है स्व स्वस्वभाव मोक्ष स्वेच्छाचार जिनका स्वभाव है बड़ी कठिन बात है स्वेच्छाचार तो बड़ा गलत शब्द है हम सबकी नजरों में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 ऐसे स्वेच्छाचार में जिसने अपने स्वभाव को जाना वही मोक्ष है वही मोक्ष लेकिन यह सूत्र आता है बहुत अंत में इसके पहले सब विसर्जित हो चुका वो अहंकार जा चुका जो स्वेच्छाचार कर सकता था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 कि आपकी दृष्टि में कानून की परिभाषा क्या है हाउ डू यू डिफाइन दला नेपोलियन ने कहा यह काम साधारण लोगों पर छोड़ो जहां तक मेरा संबंध है आम दल्लाह मैं कानून छोड़ो बेकार लोगों पर कानून विदों पर वो इसका हिसाब लगाते रहेंगे परिभाषा क्या है एसफरद आदमदल्ला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 तो नेपोलियन का स्वेच्छाचार पार्शिक हो जाता है पशुओं जैसा हो जाता पशुओं से भी बदतर हो जाएगा क्योंकि तो पशु की क्षमता आदमी से ज्यादा नीचे गिरने की नहीं है क्योंकि पशु की क्षमता आदमी से ज्यादा ऊपर उठने की नहीं है आदमी जितना ऊपर उठ उप सकता है उतना ही नीचे जा सकता है नीचे और ऊपर जाना समानुपाति होता है जो वृक्ष जितने ऊपर जाता है उसकी जड़े उतनी ही नीचे जाती है जो वृक्ष थोड़ा ही ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई देखकर आप कह सकते हैं कि जड़ों को कितने नीचे जाना पड़ा होगा वे अनुपात में होती ऊपर और नीचे जाने की क्षमता समान होती है क्योंकि पशु ऊपर नहीं जा सकते पशु नीचे नहीं जा सकते आदमी ही जा सकता ऊपर और नीचे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 ज्यादा रेवल्यूशनरी इससे ज्यादा क्रांतिकारी मंत्र नहीं खोजा जाती स्मृति और यही स्मृति का अंत बड़ी अद्भुत बात है यही बस इसके आगे स्मृति इस की कोई भी जरूरत नहीं इसके आगे कुछ स्मरण करने योग्य ना रहा क्योंकि स्मरण रखने पड़ते हैं नियम मर्यादाएं सीमाए स्म रखने पड़ती हैं अनुशासन स्मरण रखने पड़ते हैं व्यवस्थाएं जो स्वेच्छाचार को उपलब्ध हो गया स्व स्वभाव को उपलब्ध हो गया अब स्मृति की कोई जरूरत ना रहे जब तक ज्ञान नहीं तब तक स्मृति की जरूरत है मेमोरी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नोइंग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 इसलिए कई दफे बड़ी मजेदार घटनाएं घट जाती कबीर के घर बहुत लोग आते थे और कबीर सबको कहते भोजन करके जाना कबीर का लड़का कमाल मुश्किल में पड़ गया उसने काम कितना ऋण ले हम थक गए आगे नहीं चल सकता आप ये बंद करो कबीर कहते अच्छा कल सुबह फिर वही होता लोग आते कबीर कहते भोजन के लिए रुक के जाना कमाल माल ठोक लेता कि फिर वही इतनी स्मरते ऐसे आदमी स्मरण से नहीं जीते तत्काल जीते वही जीते फिर भूल गए आखिर कमाल एक दिन बहुत क्रोध में आ गया उसने कहा कि अब ये आगे एक क्षण नहीं चल सकता क्या मैं चोरी करने लगूं कबीर ने कहा तूने पहले क्यों ना सोचा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 ऐसी जगह जाती तो सब स्मृति खो जाती अब तो कबीर को याद दिलाना पड़ेगा उस जगत का जिस जगत को समय हुआ वे छोड़ चुके जहां चोरी पाप थी उस लोक की जहां चोरी पाप थी और चोरी ही नियम थी जहां समझाया जाता था चोरी मत करना और चोरी चलती थी जहा चोर तो चोर था ही जहाँ मजिस्ट्रेट भी चोर था उस जगत से कबीर का कोई नाता ना रहा वो आयाम ना रहा वो यात्रा और हो गई। कबीर को पता ही नहीं कि चोरी थी पाप कबीर ने पूछा कमाल से कि तू कुछ ऐसा बेचैन दिखता है कि क्या कोई गलती बात हो रही कमाल ने कहा तो गई चोरी के लिए कह रहा हूं दूसरों का सामान उठा ला कबीर ने कहा इसमें मुझे कुछ हर्ज दिखाई पड़ता दूसरा यानी कौन एक ही तो बचा है सामान किसका कौन उठा लाएगा कमाल ने कहा कि परीक्षा लेनी पड़ेगी कमाल लड़का गजब का था उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा रात उसने कहा कि चलिए मैं चोरी को जा रहा हूं आप भी साथ चलिए कबीर उठे और साथ हो कमाल तब तो बहुत कबराया उसने कहा कि क्या चोरी करवा के ही रहेंगे हद हो गई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 कबीर सारा देने लगे कमालने का हद हो गई अब और कहा तक अब तो ये चोरी हुई ही जा रही कमाल ने कहा ले चले घर कबीर ने कहा घर के लोगों को कह दिया ना कि ले जा रहे लौट के जा घर के लोगों को कहा सुबह नहा खोजेंगे परेशानी में पड़ेंगे कह दे कि हम एक बोरा गेहूं चोरी करके ले जा रहे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 फिर हम से इस बात करें अब हम बहें जस्ट फ्लोटिंग आज आज आंख पर पट्टियां नहीं बांधनी है लेकिन आंख बंद रखनी है क्योंकि ये सात दिन के प्रयोग में अगर आंख अपने आप बंद ना रहे तो ठीक नहीं पट्टी का सारा आखिरी दिन छोड़ देना है पर पट्टी नहीं बांधनी आग खुली रखें पट्टी चाहे ऊपर बांध लें, लेकिन खुली रखें, अलग रखने पट्टी तो भी चलेगा दूर दूर फैल जाएं, आज तो बहुत गति आएगी इसलिए फासले पर हो जाएं। पूरी शक्ति लगा देनी है आखिरी दिन है जो भी चूक रहे हो उन्हें भी चूक नहीं जाना कोई भी यहां से खाली हाथ लौटे तो ठीक ना होगा दूर दूर फैल जाए जिन्हें भी वस्त्र अलग करने हो वो वस्त्र अलग कर देंगे बीच में वस्त्र अलग करने का ख्याल आ जाए तो वस्त्र अलग कर देंगे दूर दूर फैल जाएं, दूर दूर फैल जाएं, पूरी शक्ति लगानी वो मिल सकें आंख बंद कर लें। आज दिल खोल के पूरा करना है नाचना है गाना है आनंदित होना है प्रसन्न होना है और जो भी करें मस्ती से करें काम की तरह नहीं खेल की तरह आंख बंद दस मिनट के लिए श्वास ही श्वास रह जाए ये घाटी में श्वास ही श्वास घूम जाए जोर से जोर से जोर से स्वासी श्वास मस्त हो जाएं स्वासी श्वास जब श्वास गहरी उतरेगी तो अनाहत सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा अपने आप लगेगा सोहम सोहम सोहम अनाहत ही मंत्र है स्वासी ही श्वास श्वास श्वास शरीर की शक्ति को जगाएं चोट करें कुंडली को जगाएं चोट करें है मर्दी कुंडलनी हैमर विद द विद्रीथिंग जोर से फास्ट फास्ट जोर से आवाज अभी नहीं चाहे नाचें श्वास पर जोर दें आवाज लगाएंगे तो श्वास पूरी ना हो पाएगी 10 मिनट श्वास फिर नाचने और चिल्लाने का मौका होगा नाचें श्वास लें आवाज ना करें जोर से जोर से जोर से आनंद से डू इट ब्लिसफुली डोंट मेक ए पे स्ट्रेन जस्ट डू इट प्ले आनंद से मस्ती से आनंद से मस्ती से प्रसन्नता से प्रफुल्लता से बहुत ठीक आगे बढ़े आगे बढ़े बहुत ठीक आगे बढ़े जोर से जोर से शरीर में शक्ति जागेगी शरीर नाचने डोलने लगेगा डोलने दें नाचने दें मस्ती से भर जाए जोर से जोर से जोर से कोई भी पीछे ना रह जाए पूरी शक्ति लगाए आनंद से आनंद से आनंद से आनंद पांच मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें शक्ति जगेगी तभी दूसरे चरण में प्रवेश होगा जगाएं, जगाएं, जगाएं शक्ति को जगाएं, शक्ति को जगाएं आनंद से जगाएं श्वास लें श्वास लें डोले स्वास लें नाचें डोले स्वास लें आनंद से आनंद से आनंद से, आनन से.. anand se blissfully do it blissfully anand se anand se do it playfully don't make it a strain koi tanav nahi koi tanav nahi zor se zor se zor se बचे हैं पूरी शक्ति को इकट्ठा करके खून पड़े जोर से श्वास ही श्वास रह जाए श्वास ही श्वास रह जाए श्वास रह जाए श्वास ही श्वास रह जाए जोर से जोर से जोर से नाचें जोर से स्वास की चोट करें कुंडली जाग रही है जगाएं जगाएं जगाएं आंख बंद ही रहे जरा भी आंख ना खोलें, अन्यथा नुकसान होगा आंख बिल्कुल बंद रहे शक्ति को जगाएं और काम करने दें काम करने दें भीतर भीतर जोर से जोर से सबको भूल जाएं, आप अकेले हैं जोर से दो मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगा दें एक मिनट और शक्ति लगाएं एक जोर से जोर से पूरे जोर से कुछ बचाए ना भी तो कुछ बचाए ना पूरा दांव पर लगा दें दो तीन पूरा दांव पर लगा दें फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें जोर से श्वास जोर से पूरी गांठी श्वास लेने लगे जोर से जोर से जोर से बिल्कुल ठीक अब दूसरे चरण में प्रवेश करें नाचें कूदें, आनंदित हो प्रसन्न हो लगा के नाचे आनंदित हो जोर से पांच मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगा दे जोर से नाचें नाचें चिल्लाएं आनंदित हो जोर से चरण में प्रवेश करें दो मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं, नाचें, कूदे चिल्लाएं, आनंदित हों पूरी घाटी को आनंद से भर दें। पूरी शक्ति लगा के कौन पड़े फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करें नाचें कूदें एक आ, दो आ, तीन पूरी शक्ति लगा के आनंदित हो चरण में प्रवेश करें नाचना जारी रखें हुंकार की आवाज करें हो हु, तीसरे चरण में प्रवेश करें नाचें चिल्लाए हो हो <स्थाथ> भर दे हूँ हूँ पांच मिनट में थगा डाले अपने को ताकि विश्राम में जा सके जोर से जोर से हु जोर से नाचें आनंद उतो चिलना जोर से करें मुर्दे की भांति हो जाएं बिल्कुल शांत सब छोड़ दें सकती जग गई अब उपयोग ना करें बिल्कुल आवाज नहीं नाचना नहीं कूदना नहीं बिल्कुल शांत हो जाएं छोड़ छोड़ दें सब दें बिल्कुल मुर्दे की भांति हो जाएं जरा भी आवाज नहीं नाचना नहीं हलन चलन नहीं सब छोड़ दें आनंद भाव से बिल्कुल विश्राम में चले जाए परम आनंद से बिल्कुल शांत हो जाए जरा भी आवाज़ नहीं नाचे नहीं कोई भी ना नाचे ख्याल करें जरा भी नाचे नहीं आवाज़ ना करें बिल्कुल शांत जैसे यहाँ कोई भी नहीं जैसे मर गए शांत मौन शरीर मिट्टी में एक हो गया शरीर मिट्टी में एक हो गया शरीर मिट्टी से एक हो गया और चेतना परमात्मा की तरफ दौड़ने लगी चेतना दौड़ रही ज्योति की भांति परमात्मा की ओर शक्ति जाग गई दौड़ रही ज्योति की भांति परमात्मा की ओर सब और प्रकाश ही प्रकाश रह गया सबोर प्रकाश ही प्रकाश रह गया सबोर आनंद ही आनंद रह गया चेतना दौड़ रही परमात्मा की तरफ एक लपट की भांति चेतना दौड़ रही ऊपर आकाश की ओर एक लपट की भांति चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश रह गए चारों ओर आनंद ही आनंद से, से। आनंदी आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शरीर तो अलग पड़ा है चेतना दौड़ रही आकाश की ओर आनंद ही आनंद शरीर तो अलग पड़ा है चेतना दौड़ रही लपट की तरह आकाश की ओर आनंद प्रकास ही आनंद प्रकाश ही प्रकाश आनंद आनंद प्रकाश ही प्रकाश छोड़ दे भूमि को जाने दें चेतना को आकाश की ओर आनंद आनंद प्रकाश ही प्रकाश शरीर अलग पड़ा है शरीर बिल्कुल अलग पड़ा है शरीर को देख पाएंगे अलग मुर्दे की भांति पड़ा आप अलग हो गए हैं शरीर अलग पड़ा है आप अलग हो गए हैं शरीर अलग पड़ा है शरीर अलग पड़ा है मिट्टी के साथ एक हो गया आपकी चेतना दौड़ी जा रही परमात्मा की ओर एक लपट की भांति एक ज्योति की भांति आनंद ही आनंद अनुभव होगा प्रकाश ही प्रकाश अनुभव होगा और चारों ओर परमात्मा की उपस्थिति आपको घेर लेगी वही है बाहर वही है भीतर अनुभव करें उसके स्पर्श को उसकी बाहों को अनुभव करें उसके आलिंगन को अनुभव करें उसके प्रेम को अनुभव करें अनुभव करें परमात्मा चारों ओर मौजूद है बाहर भीतर वही मौजूद है से सब असत्य है वही एक सत्य है उसके साथ एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं एक हो जाएँ परमात्मा के साथ एक हो जाएँ अपने को बिल्कुल छोड़ दें छोड़ दें उसके बहाव में छोड़ दें और बह जाएँ जैसा सूखा पत्ता नदी में बहा जाए ऐसे बह जाएँ छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें परमात्मा में छोड़ दें एक सूखे पत्ते की तरह बह जाएं छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें एक हो जाएं बूंद जैसे सागर से एक हो जाए अनुभव करें अनुभव करें परमात्मा सबोर मौजूद है उससे एक हो गए हैं एक हो गए हैं एक हो गए हैं अब दोनों हाथ जोड़ लें उसके अनुग्रह को स्वीकार कर लें चरणों में उसके सिर रख दें अपना सब कुछ रख दें आदमी से अकेले तो कुछ ना होगा आदमी बहुत असहाय छोड़ दें उसके हाथ का सहारा चाहिए छोड़ दें सब उसके चरणों में रख दें और हृदय को कहने दें प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकम्पा अपार है डूब जाएं उसकी अनुकंपा में एक हो जाएं लीन हो जाएं उसकी अनुकंपा को प्रवाहित होने दें भीतर भीतर भीतर हृदय के अंतस्त प्रवाहित होने दें प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार, है। की अनुकंपा अपार है। अब धीरे धीरे ध्यान से वापस लौट आए हमारी सुबह की बैठक पूरी हो गई ध्यान से वापस लाओ